आध्यात्मरामण अयोध्या प्रतीक्षते माता चिता चलकाया संत्रतः भय संतृत् तौरस वच्वाथ तत्श स्वामी दशरथोंम्यहम अजानता मैया बिद हाय मेरे माता पिता भी जल की आकांक्षा से मेरी बाट देख रहे होंगे यह मानुष वचन सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हुआ और धीरे से उनके पास जाकर बोला प्रभो मैं दशरथ हूँ मैंने ही अनजान में यह बाढ़ छोड़ा है हे मुने आप मेरी रक्षा कीजिए पादस्त पति गद्गदाक्षर तदा माँह स मुनिर्मा भैसे नृपसम ब्रह्म स्पृशीर्ण ताैश्योहम तपसि स्थित पितरों मं प्रतीक्षे ते क्षुद्रिभ्यापीड़सा कहकर मे गगद उनके चरणों में गिर पड़ा तब उन मुनीश्वर ने मुझसे कहा हे मुनिश्रेष्ठ डरो मत तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ वैश्य हूँ मेरे माता पिता भूख और प्यास से व्याकुल हुए मेरी बाट देखते होंगे तयोस्मुकम दे शीघ्रेवा विचारयन न चेत ताम भस्म पिता में यदि कुप्य तीन जलम दत्वा तु तो नक्ष इसलिए अब बिना कुछ सोच विचार किए शीघ्र ही तुम उन्हें जल दे आओ नहीं तो यदि मेरे पिता कुपित हो गए तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे उन्हें जल देकर और नमस्कार कर अपना सारा कृत्य सुना देना मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है तुम मेरे शरीर मुनिना शीघ्र बाण उत्पाट्य देहत सजलम कलशम धृत्वा ग्र दंपती अति वृद्धाबंध दृशो कारणम मुनि के ऐसा कहने पर मैंने तुरंत ही उनके शरीर से बाढ़ निकाल दिया और जल का घड़ा लेकर जहाँ उनके माता पिता थे वहाँ गया उस समय वे इस प्रकार चिंता में व्याकुल हो रहे थे हम अत्यंत वृद्ध और आँखों से लाचार हैं तथा भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हैं अरण्य गति वृद्ध शोचौ दृत्परीप्रीड़ी पीड़ितौ तो, किम्वा कि भक्तिमा सुच चिंता व्याकु तौम तो मादन सनिश्वाह पिता पुत्र क्या कारण है कि इस रात्रि के समय में हमारा पुत्र अभी तक जल्द कर नहीं लौटा हमारा और कोई सहारा नहीं है हम वृद्ध शोचनीय और प्यास के अत्यंत व्याकुल हैं क्या कारण है कि ऐसी अवस्था में हमारा पित्र भक्त पुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा है इसी समय मेरे पैरों की आहट सुनकर पिता ने पूछा बेटा आज तुमने इतनी देरी कैसे की देहा पानीय पिब तम पे पुत्रक लप्तिया सकाशमगम शन पाद प्रणिपत्याह अब्रव विन्व नाहम पुष्त्र स्वयोध्या राजा दशरथोष में हम लाओ शीघ्र ही हमें पवित्र जल पिलाओ और तुम भी पियो उनके इस प्रकार कहने पर मैं डरते डरते धीरे से उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके अति नम्रता पूर्वक कहा मैं आपका पुत्र नहीं हूँ बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ पापोहम मृगया शक्त रात्रो सकह। दूरे हम विंसक जल अवतारा दूरह हम ध्वनि श्रुवाह शिवादेक हतोस्मी ते धन श्रुवा भया त्राहमागत हम। मैं पापात्मा मृगया की आसक्ति के कारण रात्रि के समय पशुओं का वध करता फिरता था यद्यपि मैं उस समय जल के तीर से दूर था किंतु शब्द वेधि होने के कारण जल में हुए शब्द को सुनकर वहां मृग समझकर उसे मारने के लिए मैंने एक बाढ़ छोड़ दिया पर जब मैंने यह शब्द सुना कि मैं मारा गया तो डरता हुआ वहाँ आया जटा विक्रियपति दृष्टाह मुनिदारकम भीतो गृहित रक्ष रक्षे त्रवम वहाँ आने पर जब मैंने एक मुनिकुमार को जटा फैलाए पड़े देखा तो भय से उनके चरण पकड़ लिए और रक्षा करो रक्षा करो ऐसा कहने लगा